दैनंदिन जीवन में योग सत्य में हो सत्य और शील सत्य वचन की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त सर्वभूतों का उपकार है इसी को गीता में सत्यम प्रियहितम कहा गया है सत्य विषयक प्रसिद्ध श्लोक में भी इस बात को बलपूर्वक कहा गया है सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात माँ ब्रयात सत्यम अप्रियम प्रिय च नानृतम ब्रूरिया धर्म सनातन है अर्थात सत्य बोलो प्रिय बोलो अप्रिय सत्य मत बोलो प्रिय असत्य का भी भाषण न करो यही सनातन धर्म है कुछ लोगों का तो कहना है कि भूत हित ही सत्य की एकमात्र कसौटी है न तत्वचनम सत्यम न तत्वचनमृषा एतत् सत्यम मत ममा सत्य के साथ प्रियत्व या लोक हितकारित्व के महत्व को रामचरित मानस के धर्मरथ प्रसंग में भी प्रदर्शित किया गया है लेकिन वहाँ इसे शील की संज्ञा दी गई है धर्मरथ के ऊपर सत्य और शील रूपी ध्वजा व पताका होनी चाहिए सौरज धीरज चाका सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका सत्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अधिकांशतः कटु होता है मृत्यु जरा व्याधि जगत की अनित्यता आदि सत्य अत्यंत अप्रिय है व्यावहारिक जीवन में वचनबद्धता मृत आदि भी कठोर एवं शुष्क होते हैं यही बात सत्य वचन के संबंध में भी है सत्य पालन एवं सत्य वचन व्यक्तिगत आदर्श के रूप में महान है लेकिन वे व्यक्ति निष्ठ होने के कारण साधक के अहंकार की वृद्धि भी कर सकते हैं इसके विपरीत सील एक ऐसा लोकपरक आदर्श है जो अहिंसा से संबंधित है तथा सत्य को अहिंसा के साथ जोड़कर अधिक व्यापक बना देता है उच्चतम पारमार्थिक सत्य तो यह है कि सभी जीवों में भगवान है मेरी आत्मा समस्त प्राणियों की आत्मा है अतः कोई भी सत्य जो सर्वभूत स्थित परमात्मा को कष्ट प्रदान करे सत्य कैसे हो सकता है यही कारण है कि अहिंसा के बिना सत्य का पालन वा वाचन असंभव है सील स्वभाव की वह सहज मधुरता विनम्रता निरभिमान्यता है जो किसी दूसरे को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती शील का भाव है मेरे कारण किसी दूसरे को कष्ट न पहुँचे यह सत्य को पूर्णता प्रदान करता है तथा सत्य की कटुता को दूर कर उसे सर्वलोक हितकारी बनाता है एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करें महाराज दशरथ सत्यनिष्ठ के एक श्रेष्ठ एवं प्रसिद्ध दृष्टांत है उन्होंने अपने व्यक्तिगत सत्य की रक्षा के लिए राम को तथा अपने प्राण भी त्याग दिए लेकिन उन्हें यह भय भी था कि ऐसा न करने से कहीं व्रत भंग का कलंक न लगे इसके विपरीत भरत शीलनिष्ठ महापुरुष हैं पिता के सत्य की रक्षा के लिए राम ने भले ही वनवास स्वीकार किया हो लेकिन भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया वे समग्र अयोध्या वासियों के साथ श्री राम को वापस लौटा लाने के निश्चय के साथ चित्रकूट जाते हैं लेकिन उनकी अनिक्षा देख अपने निर्णय को त्यागने में उन्हें संकोच नहीं होता वे किसी भी प्रकार से राम को कष्ट देना या असमंजस की स्थिति में डालना नहीं चाहते वे राम के विरह में दशरथ की तरह शरीर त्याग नहीं देते बल्कि अयोध्या के समग्र प्रलोभनों के बीच निर्लिप्त राम का विष्छोभ सहते हुए तपस्वी का सजीवन व्यतीत करते हैं सत्य वचन के अपवाद प्रत्येक महान नियम या आदर्श के अपवाद भी होते हैं अति प्राकृत लोगों को अथवा बालकों को समझने के लिए कभी कभी धर्म सत्य या असत्य का आश्रय भी लेना पड़ता है बालक नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए बहुत अधिक शैतानी करते थे तो उनकी माँ उन्हें शांत करने के लिए कहती थी कि यदि तू इस तरह का व्यवहार करेगा तो शिव जी तुझे कैलाश नहीं आने देंगे नरेंद्राज बालक एक बगीचे के पेड़ों पर चढ़कर बहुत उछल कूद किया करते थे उन्हें इससे विरत करने के लिए एक वृद्ध का कहना कि वृक्ष पर रहने वाला ब्रह्म दैत्य तुम्हारा सिर फोड़ देगा यह भी इसी प्रकार के वचन का दृष्टांत है पुराणों की अतिशयुक्तियां एवं अर्थवादादी किसी उच्चतर सत्य विशेष को समझने के लिए असत्य के आश्रय के दृष्टांत हैं श्री रामकृष्ण की रुग्णावस्था में भी भारत शारदा दूध को गर्म कर गाढ़ा करके पिलाती थी जिससे उन्हें यह पता न चले कि वे कितना दूध पीते हैं इस प्रकार के प्रेम एवं कल्याण कामना से प्रेरित प्रवंचना परक कार्य सत्य के विरोधी नहीं हैं महाभारत की युद्ध में श्री कृष्ण के अनेक कार्य इसी श्रेणी में आते हैं इन सभी कार्यों के पीछे उद्देश्य की सत्यता के कारण आचरण की सत्यता का निर्धारण किया गया है मानसिक सत्य मन मुख एक करना जब साधक व्यवहारिक और वाचिक सत्य के पालन में अग्रसर होता है तो कुछ समस्याएं उनके समक्ष उपस्थित होती है सर्वप्रथम तो उन्हें अपने उसी कार्यों में अत्यधिक सतर्क होना पड़ता है जिससे वह सत्य विरोधी कार्य न कर रहे थे उनके लिए एक प्रकार का -तप है, जिससे उसकी इच्छा शक्ति बलवती होती है वस्तुतः निष्ठा पूर्वक की गई सत्य की साधना साधक को मानो एक नए भाव राज्य में प्रवेश कराती है अपने सामान्य प्रमादपूर्ण लापरवाही से बीतने वाले जीवन को परिवर्तित करने का इस तरह का प्रयत्न अंतर्द्वंदों की सृष्टि करता है वस्तुतः अति मूढ़ व्यक्ति तथा ब्रह्म ज्ञानी पुरुष के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष व अंतर्द्वंद होते हैं और साधक जीवन के प्रारंभ में तो वे अनिवार्य ही हैं प्रथम तो साधक के उच्च आदर्श और उसकी अभिजित वासनाओं के बीच संघर्ष होता है द्वितीयतः सामाजिक था मूल्यों एवं व्यक्तिगत आदर्श के बीच भी, भी संघर्ष उपस्थित हो जाता है ये द्वंद्व विविध प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं प्रथम प्रकार के अंतर अंतर्द्वंद विस्मरण जिहवाच्युति अर्थात क्या बोलना चाहते थे क्या बोल गए तथा असामान्य सपनों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं उदाहरणार्थ एक शिष्य ने स्वप्न देखा कि वह गुरु के आदेश का की अवग्या कर रहा है। जीवन में गुरु के प्रति अत्यंत युक्त होते हुए भी उसका यह स्वप्न उसके अंतर्मन में प्रसुप्त अवज्ञा के भाव का द्योतक है दूसरे प्रकार के द्वंद अर्थात सामाजिक मान्यताओं एवं स्वयं की इच्छा एवं आदर्श के बीच का द्वंद अधिकांशतः तपटाचार का रूप होता है एक सन्यासी से समाज एक विशिष्ट प्रकार के आचरण की अपेक्षा करता है लेकिन यदि तदन चरित्र निर्माण न हुआ हो तो वह केवल बाह्य आचरण मात्र बनकर रह जाएगा इस विषय में श्री रामकृष्ण एक बंगाली दोहा कहा करते थे काने तुलसी मुख हलता दियल घूमटा नारी पाना पुकरे शीतल जल बड़ो मंदकारी अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसके कान में तुलसी खोज रही हो जो व्यक्ति अधिक बोलता हो लंबे घूंघट वाली स्त्री तथा ऐसे सरोवर का जल जिस पर काई जमी हो बड़े अनर्थकारी होते हैं इन सभी वस्तुओं की प्रतीति और यथार्थ में अंतर है जिस व्यक्ति ने कान में तुलसी लगा रखी है वह धार्मिक न होते हुए भी स्वयं को धार्मिक दिखाना चाहता है अधिक बोलने वाले व्यक्ति के वास्तविक चरित्र की था नहीं पाई जा सकती लंबे घूंघट वाली नारी संभवतः अस्थि होती हुई भी स्वयं को अत्यंत लज्जाशीला बताने का प्रयत्न कर रही है तथा जिस सरोवर में काई जमी है उसकी गहराई की था पाना कठिन है ये दृष्टान्त मात्र है लेकिन सत्य तो यह है कि हम सभी किसी न किसी प्रकार का कपटाचरण करते हैं समाज हमें अपने व्यक्तित्व के बुरे पक्ष को छिपाकर शुभ पक्ष को व्यक्त करने को बाध्य करता है श्री रामकृष्ण की भाषा में हमारे मन और मुख एक नहीं होते